कि मैं प्रातः काल में ही आई थी इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं किंतु आज तब से सैकड़ों वर्ष बीत गए यह सुनकर मुनि को बड़ा भय हुआ उन्होंने विशाल नेत्रों वाली अप्सरा से पूछा भिरू बताओ तो सही तुम्हारे साथ निरंतर रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीता है प्रमलोचा बोली मुने मेरे साथ आपके 900 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीते हैं ऋषि ने कहा सुबह क्या यह सत्य कहती हो अथवा परियास की बात है मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूं प्रमलोचा बोली ब्राह्मण आपके समीप मैं कैसे झूठ बोलूंगी विशेषतः ऐसे अवसर पर जब आप धर्म का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं अप्सरा की बात सुनकर मुन को बड़ा कष्ट हुआ वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले हाय मुझ दुराचारी को धिक्कार है हाय मेरी तपस्या नष्ट हो गई ब्रह्मवेताओं का जो धन है वह चला गया और मेरा विवेक भी छिन गया जान पड़ता है मनुष्यों को मोह में डालने के लिए ही किसी ने युवती नारी की सृष्टि की है मुझे तो अपने मन को जीत कर चुधा पिपासा राग द्वेष और जरा मृत्यु इन छ उर्मियों से अतीत परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है यह काम नरक ग्राम में ले जाने वाला मार्ग है जिसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय व्रत और समस्त साधनों पर पानी फेर दिया इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करके वे धर्म के ज्ञाता मुनि पास ही बैठी हुई उस अप्सरा से बोले पापिनी तेरी जहां इच्छा हो चली जा तुझे जो करना था उसे तूने पूरा कर लिया मैं तुझे अपने क्रोध की प्रज्वल आग से जो भस्म नहीं करता इसमें एक कारण है सतपुरुषों की मैत्री साथ तक एक साथ चलने से ही हो जाती है मैं तो तेरे साथ चिरकाल तक निवास कर चुका हूं अथवा तेरा क्या दोष है तेरी क्या हानि करूं सारा दोष मेरा ही है क्योंकि मैं ही ऐसा आज जितेंद्रिय निकला तू तो इंद्र का प्रिय करने के लिए आई थी और मेरी तपस्या का सत्यानाश कर चुकी अपने कटाक्ष के महामोहमय मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया अरे अब जा जा चली जा इस प्रकार मुनिवर कंडु ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी उसके अंग-अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्षों के पत्लों से उन्हें पोंछती जा रही थी ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया वृक्षों ने उन सेद बिंदुओं को ग्रहण किया और वायु ने इन सबको एकत्रित करके एक गर्भ का रूप दिया फिर चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से उस गर्भ को धीरे-धीरे पुष्ट किया उससे मारिशा नाम की कन्या उत्पन्न हुई जो वृक्षों की पुत्री कहलाई उसके नेत्र बड़े मनोहर थे वही प्राचेट्सों की पत्नी और दक्ष की जननी हुई इधर महर्षि कंद तपस्या छिंद होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया ब्राह्मण आदि चार वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने को कृतकृत्य माना और वहां अपनी दोनों बाहें उठाकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म पारस स्तोत्र का जप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे मुनि बोले व्यास जी हम परम कल्याण में ब्रह्म पारस स्तोत्र को श्रवण करना चाहते हैं जिसका जप करते हुए कण्ढ मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी व्यास जी ने कहा परम भगवान विष्णु परम पार अंतिम प्राप्त हैं वे अपार भवसागर के पार उतारने वाले पर शब्द वाच आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्मा स्वरूप हैं वेदों की भी पहुंच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्म पार कहते हैं वे दूसरों के लिए पारस स्वरूप हैं उन्हें पाकर सब प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं वे पर के भी पर इंद्रीय मन आद के भी अगोचर हैं, सबके पालक और सबकी कामनाओं को कूर करने वाले हैं Hayır वे कारण में इस्थत होते हुए भी सवैंग ही कारण रूप हैं कारण के भी कारण हैं परम कारण भूत प्रकिर्त के कारण भी वे ही है कार्यों में भी उनकी स्थिति है इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं ब्रह्म ही प्रभु हैं ब्रह्म ही सर्व स्वरूप हैं ब्रह्म ही प्रजापति तथा अपनी महिमा से कभी चुत न होने वाला है वह ब्रह्म अविनाशी नित्य और अजन्मा है वो वही छय आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु हैं वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जाएं मुनि के उस ब्रह्म पार स्तोत्र का जप सुनकर और उनकी सुद्रण परा भक्ति को जानकर भक्त वत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले मुने तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं सुव्रत तुम कोई वर मानो देवादेव भगवान चक्रपाणि के ये वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दीं और देखा भगवान सामने खड़े हैं उनका श्री अंग तीसी के फूल की भांति श्याम है नेत्र पद्मपत्र के समान विशाल हैं हाथों में शंख चक्र गदा शोभा पाते हैं माथे पर मुकुट और भुजाओं में वज्रबंद से शोभित हैं चार भुजाएं हैं अंग अंग से उदारता टपकती है सुंदर शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है श्री वत्स चिन्ह से युक्त वक्षस्थल वनमाला से विभूषित है श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं उनके अंगों में सब प्रकार के रत्न में आभूषण शोभा पाते हैं श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है और दिव्य हार उनकी शोभा बढ़ा रहा है इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर कंद मुनि के शरीर में रोमांच हो आया उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर शास्तांग प्रणाम किया और कहा आज मेरा जन्म सफल हुआ आज मेरी तपस्या का फल मिल गया यो कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति आरंभ की कंड बोले नारायण हरे श्री कृष्ण श्री वत्सांक जगतपते जगत बीज जगत धाम जगत साक्षिन आपको नमस्कार है अव्यक्त विष्णु आप ही सब की उत्पत्ति के कारण हैं प्रकृति और पुरुष दोनों से उत्तम होने के कारण आपको पुरुषोत्तम कहते हैं कमल नयन गोविंद जगन्नाथ आपको नमस्कार है आप हिरण गर्भ लक्ष्मीपति पद्मनाव और सनातन पुरुष हैं यह पृथ्वी आपके गर्भ में है आप ध्रुव और ईश्वर हैं ऋषिकेश आपको नमस्कार है आप अनादि अनंत और अजय हैं विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ आपकी जय हो श्री कृष्ण आप अजित और अखंड हैं श्रीनिवास आपको नमस्कार है आप ही बादल और धूम वर्षा और गर्मी करने वाले हैं आपका पार पाना कठिन है आप बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं दुख और पीड़ाओं का नाश करने वाले हरे जल में शयन करने वाले नारायण आपको नमस्कार है अव्यक्त परमेश्वर आप संपूर्ण भूतों के पालक और ईश्वर हैं भौतिक तत्वों से आप कभी शुद्ध होने वाले नहीं हैं संपूर्ण प्राणी आप में ही निवास करते हैं आप सब भूतों के आत्मा हैं संपूर्ण भूत आपके गर्भ में स्थित है आपको नमस्कार है आप यज्ञ यग्य, यज्जा यज्ञधर यज्ञधाता और अभय देने वाले हैं यज्ञ आपके गर्भ में स्थित है आपका श्री अंग स्वर्ण के समान कांतिमान है प्रश्न गर्भ आपको नमस्कार है आप क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालक क्षेत्रीय क्षेत्रहंता क्षेत्रकर्ता जितेंद्रिय क्षेत्र आत्मा क्षेत्र रहित और क्षेत्र के सिष्टा है आपको नमस्कार है गुणाले गुणावास गुनाशय गुनावह गुणभोक्ता गुनाराम और गुण त्यागी ये सब आपके ही नाम हैं आपको नमस्कार है आप ही श्री विष्णु हैं आप ही श्री हरि और चक्री कहलाते हैं आप ही श्री विष्णु और आप ही जनार्दन हैं आप ही बखटकार कहे गए हैं भूत भविष्य और वर्तमान के प्रभु भी आप ही हैं आप भूतों के उत्पादक और अव्यक्त हैं सबकी उत्पत्ति के कारण होने से आप भाव कहलाते हैं आप संपूर्ण प्राणियों के भरण पोषण करने वाले हैं आप ही भूत भवन देवता हैं आपको अजन्मा और ईश्वर कहते हैं आप विश्वकर्मा हैं श्री विष्णु हैं शंभू हैं और ऋषभ की आकृति धारण करने वाले हैं आप ही शंकर आप ही शुक्राचार्य आप ही सत्य, आप ही तप और आप ही हैं।